सारे गगा पागदा पागदा आप सुन रहे रेडियो FM. सुनते रहो, रहो। आप सुन रहे रहे हैं हैं रेडियो रेडियो मधुबन मधुबन 107.8 107.8 सुनते रहो रहो मुस्कुराते नमस्कार आप आप पर सभी का स्वागत है बातें मुलाकात कार्यक्रम में और हम हिमाचल पहुँचे हैं हिमाचल में खास मनाली के पास घूम रहे हैं और नानक जी मेरे साथ है जो यहाँ के बहुत ही पुराने व्यक्ति है और यहाँ का इतिहास उनसे हम लोग सुनने की कोशिश करते हैं तो नानक जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप बहुत बढ़िया जी जी मैं चाहूँगा कि जिस एरिया में अभी हम लोग खड़े हैं वहाँ के बारे में थोड़ा सा बताइए कौन सी एरिया है? ये एरिया सोलंग है गांव के नाम से सोलंग है जी छोटा सा गांव है उसके नाम से है नाग देवता का एरिया ये हाँ, हाँ है। पहले इस एरिए में ऐसा था कि भाई कोई भी कोई म्यूज़िक एक महीने के लिए कुछ भी बंद होता था अच्छा कुछ भी नहीं चलता था घर हाँ। की खिड़कियां भी नहीं लगती थी खुल देती नहीं थी सब बंद होती थी अब तो कहा अब तो टूरिस्ट की वजह से टूरिज्म बढ़ गया उसकी वजह से तो लोग सारे मिक्स हो गए ना खुला हो गया पहले प्रशांत था बिल्कुल अच्छा अच्छा कि अच्छा। देवी देवताओं की डर होती थी अब तो डरते तो है नहीं तो वो कौन हाँ। सा महीना होता था जब बंद करते ये आया का गला अभी जनवरी जनवरी में सब बंद हो जाता पूरा अच्छा अच्छा वो तो अभी भी होता है इनके घर में तो गोभी जैसे गाय का गोबर गाबर ये कभी हाथ नहीं लगाते हैं अच्छा। एक महीने के लिए सब बंद रहता है, है? काम ये देवी देवता का पुरानी प्रथा है वाली अच्छा अच्छा हाँ देवी देवता का प्रथा है पहले ज्यादा पूजते थे ना पहले तो इनसे डरते थे अब कौन डरेगा अब तो कलयुग का प्रमाण है कि का <laughs> आदमी आदमी से डरता है मगर इनसे कोई नहीं डरता है पहले तो ऐसा था कि देव देव, देव, देव दे, आप अपना सूट कैसे यहाँ फेंक दो कोई उठाता नहीं था क्योंकि भाई देव देवता मेरे मुझे पाप लगेगा देव देवता मुझे कुछ आहा, करेगा अब कहाँ अब तो देव देवता देव को चोर के ले जा रहे अब कौन से डर रहे क्योंकि शहर के लोग उठा शहर के लोग मिक्स हो गए ना उसकी वजह से हो रहे हैं ये अब पैसे का लाल ज़्यादा हो गया बस टूरिज्म आ गया पहले पैसे का लालच था नहीं था प्रेम भाव ज़्यादा था दर दर में ज़्यादा भागते थे लोग इकट्ठा होकर खाना खाते थे अब कहाँ कटे अब चलते बाग बाग जल्दी चल जल्दी करें हाँ। वही चक्कर है और कुछ नहीं अच्छा ये थोड़ा सा मनाली के बारे में बताइए आप कैसे कैसे टूरिज़्म बड़ा और वो थोड़ा सा बताइए उसतिहास बस मनाली में तो टूरिज़्मो जैसे हमारे स्नो पॉइंट होता है ये उतान पास ही क्योंकि एंड तक ये बर्फ रहता ना इस वजह से टू जमाने लगेगा फिर जब सितम्बर अक्टूबर तक ये बर्फ़ रहता था क्लेश हो जाता था उसके वजह से भी बढ़ता, बढ़ता बढ़ता चलता रहा क्योंकि बर्फ़ तो लास्ट में यहीं मिलेगा उतना तो पास में बाकी जगह तो खत्म हो जाता है तो अब फिर भी, भी अमा में तो पॉइंट ही हो गया अब तो चलो एनजीटी वालों ने बंद कर दिया है बिना परमिशन की लॉ नहीं है अच्छा अच्छा हाँ बिना परमिशन के पहले तो चलो ओपन था कोई भी जा सकते थे अब तो परमिशन हाँ हमारे जो भी सात आठ सौ टैक्सियाँ आए हैं उन्हीं को परमीशन मिलती है बाकी कहना बंद है अच्छा ये है दो सौ गाड़ियाँ डीजल गाड़ियाँ आठ सौ पेट्रोल गाड़ियाँ चाहे अभी तो सब ओपन है चाहे हमारे हिमाचल का हो चाहे बाहर का होगा मेट्रो तो गाड़ियाँ इतनी ही गाड़ी जाएगी उससे लॉ नहीं है एन जी टी बारे भाई ग्लेशियर खत्म हो पोल्यूशन ज़्यादा हो गया वो तो ग्सियर तो है नहीं अब तो फिर भी क्या करें गवर्नमेंट का रूल है रूल सब के लिए अभी ना परमिशन के लॉ नहीं है जनजाति नहीं है टूरिज्म देखो आप इस साल तो कुछ नहीं है नहीं ऐसा हमारा मई जून में बहुत होता था फिर अभी आज जुलाई अगस्त तो हमारा तो ले लद्दाख स्पीति ये चलता है क्यों ट्रैकिंग जाते ना ट्रैकिंग जाते, जाते। यहाँ तो प्रसाद मॉनसून आएगी मॉनसून के कारण नहीं होता था कम होते थे फिर अब सितंबर के बाद फिर छुट्टियाँ पड़ जाती है फिर पैक फिर पैक हो जाएगा दिसंबर तक हाँ दिसंबर तक विंटर में हमारा कपड़ चलेंगे हनीमून कपल ज्यादा जो भी शादी की होती है हाँ उसके बाद तो हाँ फिर वापस तो एक दो विंटर में विंटर में, में वही चलता है कि बच्चों को छुट्टियां मिलती नहीं है फिर मई जून में तो फिर वापस शुरू फिर पतक, नीचे गर्मी हो जाएगी यहीं टूर आएगा यानी साल में दो बार आपका सीजन चलता है आ, है ना दो बार बहुत दो बार मई जून जुलाई मई जून और मई जून और सितंबर के बाद ये सितम्बर अक्टूबर में आप ये चलेगा बस जुलाई अगस्त तो ज्यादा लोग होते थे। पहले तो अंग्रेज होते थे अब तो इंडियन आने लगे <laughs> अब तो देखो बाइक साइकिलिंग ये सारे दिखे दिखे दिखे दिखे। पहले कौन जानता था ले लद्दाख कोई जानता नहीं था अब तो देखो हमारे इंडियन लोग पैक होगा आजकल आज भी पैक है आजकल आजकल भी टूरिस्ट आज काफी है अच्छा नारंग जी यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक हिमाचल के बारे में और मनाली का जो टूरिज्म प्लेस है उसके बारे में आपने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया और यहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में यहाँ का भाषा यहाँ की जो कल्चर है यहाँ का जो फेस्टिवल है उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप बताइए और एक हिंदी फिल्मी गीत जो आपको पसंद है क्योंकि आप टूरिज़म को लेकर जाते हैं टैक्सी में वगैरह गाड़ियों में गाना सुनते हैं लोग रेडियो सुनते हैं तो मैं चाहूँगा एक आध हिंदी फिल्मी पुरानी गीत अगर आपको याद हो तो एक लाइन बताइए हिंदी फिल्म तो कौन सी और तो सब लोग ही ज्यादा फिल्मी गाने में ज्यादा फास्ट गाने उसी चलते हैं हमारे लोकल कल्चर में तो आते नहीं लोग हाँ हा। अब तो ऐसा कि अंग्रेजी लोग काफी इच्छुक है इच्छुक, इच्छुक है कभी भी जाओ तो आप मन... गीत आपका पसंदीदा सुनाइए एक लाइन नहीं गीत इतना याद नहीं है याद नहीं खाली बताइए ये गीत इसके बोल है जैसे लोकल के लोकल अच्छा लोकल के ये तो गाने तो लोकल देखो हर जैसे कोई भी लेडीज़ होती है कोई लड़का होता है उनके कोई भी कुछ काम कर रहा उसके बारे में ही गाना स्टार्ट हो जाता है जैसे कोई एक्सपायर हो जाते हैं या किसी ने हस्बैंड ने मारा होगा या घर वालों ने निकाला होगा तो उसके ऊपर ही गाना लोग निकाल देते हैं क्योंकि सिंगर होते हैं वो तो एकदम ही अच्छा बना देते हैं ऐसे है तो सुमित्रा वगैरह ऐसा है एक लड़की थी उसके नाम से है मगर मर अच्छी थी वो चाल चलना अच्छा था उसके नाम से बनाया तो सुमित्रा सुमित्रा हाँ। अच्छा हाँ, मिल दिए थे वो था ऐसे ऐसे गाने के भाई कहाँ पे मिलने के लिए आना जैसे उजी का यहाँ का गीत बनाया उजी भाई उजी मेरी सबसे अच्छी है अच्छा, अच्छा। यहाँ पे मिलने के लिए आओ ऐसे हर हर मर मौसम या हर तबाद बेतबेस्ट तेरा गाने स्टार्ट हो चले बहुत अच्छा एक ओ सुमित्रा जो लगी जो है आपने याद कराया है तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो गीत सुनाऊं आप सुन रहे हैं रेडमट 1107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो सारे माचल जाने से तो वे कुतुद छोुर बहुत खराब है दशा भला मेरे साहब ने तो कांगड़े दे नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर हिमाचल के मनाली में आए हैं और बहुत ही अज टूरिज़म प्लेस हैं यहाँ पर जो है पैराग्लाइडिंग भी होता है और आना जाना भी चलता है तो मैं चाहूँगा कि कुछ बातें जो है जैसे लोकल कल्चर के बारे में मैं चाहूँगा नानक जी आप बताइए यहाँ का जो कल्चर है वो क्या है और किस तरह के लोग क्या भाषा बोलते हैं ये तो कुलवी भाषा है जो पारी भाषा हमारी जी कुलवी वही चलती है तो फिर ऐसे तो हमारी पढ़ाई तो आजकल हिंदी चलती है और तो फास्ट हो गया अंग्रेजी अंग्रेज ज़्यादा अंग्रेज <laughs> तो देखो आजकल के बच्चे तो जा रहा है, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं कुल भी तो छोड़ ही दी लोगों ने हिंदी बोलने भी नहीं आ रही आजकल के बच्चों को तो हिंदी बोली भी नहीं हिंदी में बोलते हैं लोकली अपने तो बोलते नहीं बोलते नहीं है घर में देखो गर्मे में देखो छोटे बच्चा होता आज ही बस वही बहुत हिंदी में हिंदी में जड़ा रहे हैं अपने ऐसे हमारा कल्चर अच्छा है वैसे हर जगह से देखो हिमाचल का अच्छा है कहीं भी जाओ पूरे इलाके में घूमो जितना हमारा वातावरण अच्छा है यहाँ पे प्रेम भाव मिलना बरतना जैसे हमारे कोई भंडारे होते हैं सब मिलजुल के ही काम करते हैं देव देख, हथवार देखो हमारा फेस्टिवल वगैरह हर गांव में होंगे साल में एक फेस्टिवल आएगा कि हर गांव में होता है गांव में देवी देवता जाएँगे लोग आएँगे खाएँगे पिएएंगे अब तक इकट्ठे चलता है ऐसा नहीं रुकावट नहीं है कि भाई हम प्रदेशी है हम नहीं जाएंगे कोई भी आ सकता है खा पी सकते हैं घूम सकते हैं नहा सकते हैं फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं यहाँ पर ये हमारे बैसाखी वगैरह होती है अच्छा। बैसाखी बहुत ज्यादा मानी जाती है जैसे हमारे देवी देवते के जन्म हैं, जब जन्मदिन होता है उसी दिन ये आप अपना त्योहार होते हैं अच्छा, हर हर गांव में मिलेंगे गा आपको मैं साल में चलता रहेगा ये क्या बात है और आपको टूरिज्म में टैक्सी चलाते हुए कितना समय हुआ मुझे तो बहुत साल हो गई मगर यहाँ पे तो आज तो मुझे अट्ठाईस साल हो गई अच्छा अच्छा अठाईस साल हो गई हाँ। पहले तो घर पे थे हाँ। पहले हम शिव में थे शिव हमारे पास दो ढाई सौ थी हाँ। पहले दस पहले तो स्कूल में रहे हाँ। तो आठ साल स्कूल में रहे उसके बाद निकल गए निकलने के बाद दस साल जंगलों में रहे अच्छा मंडी मंडी या लाल यही पे दस साल वो उसके बाद हम टूरिज्म में फिर हमारा टैक्सी चल पड़ा, फिर तो उसके बाद फिर हमारा टैक्सीटोलाट काम चलता रहा, अच्छा, तो अब, अब तो आप फिर दिल भी भर गया भागते भागते कितने भागे अब थोड़ा आराम रेस्ट है करते। अब थोड़ा थोड़ा बस छोटा मोटा करेंगे ज्यादा भागने का काम बंद कर कितने भागे फिर पूरा तो कभी होगा ना पूरा साल पूरा आप जिंदगी भागो पूरा कभी होगा नहीं आप बोलेंगे जी मेरा बस अभी काम करो पूरा हो जाएगा कभी नहीं होगा आ, मैं सोचूँ लाख हूं माँ। आ, तो मैं फिर पास करोड़ में आ जाऊं करोड़ तो कभी पूरा नहीं होगा ज़िंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी इसीलिए सुख शांति से प्रेम भाव से रहें आ, तो वही मज़ा आया ज़िंदगी में और कुछ नहीं है चलिए नानक जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और आपने बहुत ही अच्छा यहाँ का फेस्टिवल के बारे में बताया लोगों का नेचर कैसा है वो भी आपने बताया और यहाँ का खाने पीने का क्या है वो थोड़ा सा बताइए खाना पीने का पहले हमारा लोकल फूड चलता था ब्राउन राज वगैरह मक्का वगैरह सब चलता था जो अभी भी मिलता है कहीं कहीं जाके तो ज़्यादा हमारे लोग ये टूरिज़म है ये पसंद करते हैं पहाड़ों में जाएंगे आप जैसे बाटरफॉल वगैरह है जारा वगैरह है तो हमार को आपको अभी भी लोकल फूड मिलेगा अच्छा मक्की की रोटी मिलेगी शेरों का साग मिलेगा और ब्राउन राइस राजमा की दाल और देसी घी और जंगल की जो फॉरेस्ट सब्जी होती है वेजिटेर हाँ, वो मिलेगा आपको हाँ, हाँ, हाँ, तो अभी तो भी लोग वहाँ पे इच्छुक है सिटू खाने के लिए जाते हैं अच्छा अच्छा नमस्कार हम लोग नानकचंद जी से बातें कर रहे हैं अच्छा लग रहा है मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने नेचर के बारे में बताया टूरिज्म के बारे में बताया और मनाली जो है बहुत ज़्यादा फेमस है शूटिंग के लिए तो मैं चाहूँगा नानक जी आप कौन कौन सी शूटिंग देखें और कुछ फिल्मों में भी आप आए होंगे तो थोड़ा सा वो बताइए कि आपका क्या रोल रहा रोल तो काफी रहे वैसे फौज फौज कर रहे गाड़ी चलाने का रहा फिर है ऐसा है कि मेरा जो एज दीवानी में उसका रणवीर के साथ दीपिका पाल्कर के साथ मेरा ही रोल है अच्छा। जो उसकी रणवीर की शादी हो रही थी बताते हैं कि हरिमा मंदिर में शादी हो रही है तो वो शादी उसकी नहीं थी वो मेरे दोस्त की थी दीपिका पालूकर सोचती है कि भाई रणवीर शादी है रणवीर की कैमरा लेकर साइड पर बैठता है वो उसका फोटो ले रहा था आहा, आहा। तो जैसे मैं नाच रहा था डांस करते करते नोट फेंक रहा जो भी जितने में नोट फेंक रहे तो असली थे नकली नहीं थे अच्छा। ऐसे हर पिक्चरों में ऐसा क्या होता है ऊपर वाली तय होती है असली नीचे सारे नकली होते हैं जो मैं नोट फेंक रहा था वो सब असली थे तो और लास्ट में ही मुझे दे दिए सारे पैसे जब मैं डांस करते करते पीछे आ रहा था तो दीपका वर्ष साथ में देख रही थी तो उसके साथ मेरा टकरान हुआ था ऐसा तो हुआ था, क्या था। क्या फिर बाद में देखा कि रणबीर तो साइड में बैठा हुआ तो कैमरे लेके उसका फोटो दे रहा था काफी फिल्म हो किया बताइए अच्छा, अपना बड़े गांव छह पे हमने एक बिल्डिंग बनाई थी वहाँ पे देख वगैरह वहीं पे था अच्छा अच्छा ट्रांसपोर्ट का काम खुद करते थे हमारे साथ एक कास्ता जी थे साथ इकट्ठे होते थे हम ट्रांसपोर्ट और जितना भी तो उसमें काशी में देखा और ये रितिक रोशन, रोशन था, आ, रितिक पूरा टीम कितना यही पे थी अच्छा जो ऋतिक रोशन का जो रोल है वो कहाँ शूट हुआ था जो जो पहाड़ चलने का वो यही पे था जो सोनी बली है ये पाड़ी है वहाँ से वो ट्रैक्टर रखा अच्छा तो वो क्या ओरिजिनल ट्रैक करते थे कि किसी और अरे को अरे नहीं वो उतना ज्यादा नहीं करते हैं आ? क्योंकि जो भी आप जितना आप पिक्चर देखते, देखते हैं, हैं वो तो उतना नहीं होता अच्छा, है अच्छा, क्योंकि हम हाथ पकड़ के ले जाते अच्छा, हैं साथ अच्छा, में तो उतना नहीं पर मतलब ये तो शॉट लेते लेते हैं फिर इकट्ठे कर लेते हैं और क्या ऐसा थोड़ी की इतना भागने भाई इतना स्टेमना तो है नहीं अब हमारे बाबर तो भागे नहीं जितना हम पहाड़ी भागते हैं उतना स्टेमना तो है नहीं तो ये तो फिर चलो लोग बड़े गाँव में हाउस हाउस वगैरह बड़े बड़े अभी हाँ। भी वो सारा जो भी बेस्ट माल है वो तो सारे ऐसा की चलो पूरा पैसा तो मिलेगा नहीं आधा पैसा मिल के सभी आते हैं हफ्ते में दो ही आती है छोटी है ना बड़ी नहीं है क्यूँकी फोक पड़ जाती है ना आगे पहाड़ी है देखो हमारे हिमाचल बॉर्डर पे तो ऐसे कौन कौन सेलिब्रिटी है अभी कुछ टाइम पहले तो रोडीज के ऑडिशन भी हुए यहाँ पे सोनू सूद आए थे यहाँ पे तो प्रिंस नरुला सारे आए थे बहुत आते रहते हैं सनी देओल तो आते ही रहते हैं है ना तो देवा, कब का बात है आप पहले से हम साथ में थे पहले जो कार्तिक जो शिवसर है जो कॉटेज बने की बात कर ये साथ हाँ। में था ना जो जोड़ो क्या ये ये तो आते रहते हैं ना वो देखा है मैंने सनिदेव ने एक मंदिर है ना उधर को शुरू से आगे को काफी मंदिर के साथ में एक है, है, ये सनी देव रहता है अरे वहाँ पे महाराज उसका था यहाँ पे एक वो है नेपाली है उसका साथ लिंक था उसका बहुत ज्यादा तो पहले वहीं पे था अभी अभी उन्होंने तो जगह पे लिया में ले लिया जो मजाक जगह है ना यहाँ नाले में लिया जगह है फिर फिर उसके बाद से से उठाया उन्होंने उन्होंने में में छोड़ दिया उसने पे ले लिया भी, हाँ। भी? मधु जी मधु जी होते थे मैनेजर थे अम्बेस्टोर अच्छा। हाँ में तो फिर वहां पे ले लिया फिर उन्होंने वहां पे उठा दिया जब भी शूटिंग करने आए तो उसके पे रहते थे। ऐसा अच्छा। था और ऐसा के अपना नहीं था पर नाम उनके नाम से चलता, चलता।, चलता।, चलता। है <laughs> <laughs> बहुत अच्छी बात है और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप कैसा संदेश लोग आपको सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से तो सुनने वालों को क्या बताना चाहेंगे आप मेरा जितना मिलजुल रहे प्रेम वापस रहें देखो पहाड़ी में आए तो शांत है मेरा अपना मन साफ है वातावरण अच्छा है प्रेम यही है मर पानी का पानी है देखो पहाड़ों में और फ्रेश हवा मिलेगी नहीं। और पेड़ पौधा देखो फ्रेश है मतलब बाकी कहीं भी घूमू आप तो ऐसा नहीं।, नहीं मिलेगा हर चीज़ नहीं मिलेगा यहाँ पे देखो टाइम के अनुसार सब कुछ मिलेगा सब कुछ मिले हाँ विंटर में आपको शुरू मिलेगा समर में आपको ग्रीन मिलेगा ग्रास हाँ। मिलेगा हवा मिलेगी बर्फ मिलेगी सब मिला ये है इस पानी की कोई कमी नहीं है देखो भगवान के दौर पानी खुला चला फुल चलिए नानक जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा मैसेज आपने कोट किया कि प्रेम से रहना है मिलजुल के रहना है और जैसा मौसम है बिल्कुल बिल्कुल हमेशा खुश रहिए ये उनका संदेश था तो चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में बातें बात मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलते हैं आप सुनाए हैंन वन जीरो सेवन पॉइंट एट सुनते रहो मुस्कराते रहो मुस्कुराते रहो सकल एव गाय मंगल चेतना से सकल विष्व ओम चक्र के अंतिम चरण में अति विकारों के वातावरण में पवित्रता की दिव्य ज्योत जगाए स्वर्ण प्रभात धरा पर लाए आओ फलायेत्र क्यारी